ओम नमो भगवते नमो भगवते आएँग। आए। आएँग। आएँग। नमो भगवते नमो भगवतेम ज्ञानतिमिराध ज्ञानांजनशलाकया तस्मै चक्षुरमील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभी भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा गोपिकाधाका नमस्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिवांछाकूभुब पतिता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत गदादरा श्रीवासदी भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बहुत ही नजदीक आ पहुंचा है कली है और कुछ दिनों से हम प्रतिदिन सुबह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास करते हैं तो आज एक विशेष गौर लीला को हम श्रवण करेंगे जिसको समझना बहुत ही कठिन है बल्कि जिस लीला के द्वारा भगवान अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम कितना अधिक है उसको दर्शाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु आनंद अनुभव करते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने में गुणगान ही नहीं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि किसी का गुणगान करना है तो अकेले में नहीं करना है किसी का गुणगान करना है तो क्या करो सबके समक्ष करो हुँ? और इस लीला से ये भी एक और विशेष गुण भगवान अपना प्रकट करते हैं वो है भक्त वत्सलता और दूसरा भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि वो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ सबके ज्ञाता है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला है चैतन्य भागवत में हमें प्राप्त होती है मध्य खंड में अध्याय नौ और अध्याय दस में जिसमें लगभग 600 श्लोकों में इस लीला का वर्णन किया गया है और ये बहुत बड़ी है तो प्रयास करेंगे कि इसको जितना समय हमें अलाउ करता है इसका श्रवण करने के लिए तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यह बैष न चैतन्य रहा प्रकाश जय सर्व वैष्णव र सिद्धि अभिलाष कि आप लोग ध्यान से सुनो चैतन्य महाप्रभु की जो महाप्रकाश लीला है जिसके द्वारा वैष्णव ने अपनी जो सिद्धि है या अपनी जो मनोवांछा है उसकी पूर्ति की थी सात प्रहरिया भाव लोके ख्यातिजार यही प्रभु हई लेना सर्व अवतार तो बल्कि ये जो लीला है इसके दो नाम हैं एक है महाप्रकाश लीला और दूसरा क्या है सात प्रहरिया भाव हाँ सात प्रहर जब साढ़े सात दंड हो जाते तो उसका एक प्रहर बनता है है ना और तीन घंटे का क्या होता है एक प्रहर होता है तो भगवान इस लीला को कंटिन्यूअसली करते हैं साढ़े सात प्रहर सात्विक इक्वीस इक्कीस हो जाता है भगवान इक्कीस घंटे के लिए ये लीला प्रकट करते हैं और जिसमें उनके भक्तगण भाग ले रहे हैं हाँ तो पूरे दिन भर रात्रि के अंतिम प्रहर तक ये लीला चल रही थी पूरा दिन कितने प्रहर का होता है दिन रात आठ प्रहर उसमें से एक प्रहर छोड़ के ये पूरा सबसे बड़ी लीला ये भगवान चैतन्य ने प्रकट किए थे और जिसमें क्या किया था उन्होंने जही प्रभु हई लेन सर्व अवतार उन्होंने ये भी स्थापित किया अहम सर्वश प्रभवहा मत सर्वम प्रवर्तते कि सारी चीजें मुझसे ही उत्पन्न होती हैं आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो इतना ही नहीं बल्कि सारे अवतारों का सोर्स भी कौन हो मैं हूँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं अद्भुत भोजन यही अद्भुत प्रकाश जारे तारे विष्णु भक्ति दाने रविलास तो भगवान का ये अद्भुत प्रकाश अद्भुत भोजन और उन्होंने अपने भक्तों को विष्णु भक्ति का दान प्रदान किया था और इस लीला को भगवान चैतन्य इस महाप्रकाश लीला में प्रकट करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो मुख्यालय बनाया था संकीर्तन का वो श्रीवास ठाकुर का आंगन था और आचार्य गण कहते हैं श्रीवास ठाकुर का आंगन रास क्रीड़ा स्थली से क्या है अभिन्न है कृष्ण जा असंख्य गोपियों के संग में रास क्रीड़ा करते थे उसी प्रकार से नवद्वीप में श्री चैतन्य देव अपने भक्तों को लेकर उसी रास क्रीड़ा की जो प्रतिकृति है नाम संकीर्तन प्रेम नाम संकीर्तन प्रकट करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में तो ये एक साल ऑलरेडी खत्म हो गया था लेकिन फिर भी ये एक साल नाम के लिए ही था कि एक साल तक महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में कीर्तन किया रात्रि में बल्कि कई युग बीत गए थे जैसे वृंदावन में गोपिया रात्रि में रास राजक्रीड़ा में कृष्ण के साथ नृत्य किया करती थे, तो एक रात नहीं ब्रह्मा के कई दिन बीत जाते थे तो अभी उनको पता नहीं चलता था तो इतना दिव्य आनंद ये भगवान के संग में है भगवान की इस लीला में है जिसमें सारे भक्त भाग ले रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु आज के दिन आए श्रीवास ठाकुर के आंगन में और नित्यानंद प्रभु के साथ आए नित्यानंद प्रभु के साथ चले रहे थे तो तो बाकी सब भक्तों ने देखा तो सारे भक्त भी उनके संग चल पड़े और आकर श्रीवास आंगन में सब भक्त पहुंच जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को आवेश आ जाता है चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में चारों ओर देखने लगते हैं और उनके देखने मात्रा से भक्त समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं क्या किया जाए कीर्तन शुरू किया जाए तो चैतन्य महाप्रभु के एक हैं जिनका नाम क्या है मुकुंद वासु मुकुंदोष आदि गाय मुकुंद गाते हैं महाप्रभु के लिए जो गाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं तो जब भक्तों का भक्तों ने यह संकेत समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन चाहते हैं तो कीर्तन शुरू करना शुरू कर लिया और बाकी दिनों में जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे कीर्तन में तो दाश्य भाव प्रकट किया करते थे जिनके वचनों में बहुत अधिक विनयशीलता हुआ करते थे जिसमें भगवान बहुत अधिक विनय प्रकट करेत करते थे दीनहीन भावना लेकिन और उतना ही नहीं बल्कि आज आज वैसी भावना प्रकट नहीं कर रहे थे आज वो अपने असली मूड में आए थे असली भाव जिसको उन्होंने लंबे समय तक छुपा के रखा था नवद्वीप वासियों के सामने या अपने भक्तों के सामने और वो क्या था उनका असली भाव भगवत भाव कि मैं कौन हूँ भगवान हूं इस भावना से भगवान तत्पर हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं कलयुगे मोए कृष्णा मोए नारायण मोए मुगवान देवकी नारायण हूं मै ही कृष्ण हूं मैं ही देवकी का पुत्र हूं अनंत ब्रह्मांड कोटी माझी मुई नाथ जतगा तुई तोरा मोरदास सारे अनंत ब्रह्मांडों का मैं नाथ हो और आप जितने भी दिख रहे हो ना यहाँ वो सब क्या हो मेरे दास हो ये देख के भक्त लोग चकित हो गए ये तो कहते तृणादपि सुनी चैन तरो अमानिना मान देना कीर्तन अदा हरी आज ये इस अपने दास्य को भूल गए दास्य को भूलकर आज कह रहे हैं मैं मैं वही भगवान हूँ मैं वही कृष्ण हूँ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपने भगवत भाव को उन्होंने प्रकट किया था और फिर चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते जो श्रीवास आंगन श्रीवास ठाकुर के घर में जो अल्टर था जिसको सिंहासन कहते हैं शालीग्राम शिलाओं की आराधना वो किया करते थे और वो सिंहासन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं शालीग्राम शिलाओं को पहले क्या करते थे उठा के गोद में रखते थे और खुद ही बैठ जाते थे कि मैं नारायण हूं अभी अब मैं भगवान हूं तो आज चैतन्य महाप्रभु वैसे बैठ गए और सबने चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया सारे भक्तों के ऊपर जो माया का आवरण है क्योंकि योग माया समावृतः योग माया के द्वारा भक्तों के ऊपर आवरण डालते हैं जिसके द्वारा भक्तगण ये समझ नहीं पाते कि ये कौन है भगवान है जैसे ब्रजवासीगण है वो कहते हैं तो हमारा लाला ही है हाँ यशोदानंद आदि सोचती है तो उसी प्रकार से इनके ऊपर का वो माया का आवरण उन्होंने हटा दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और कहने लगे आप सब अभिषेक के गीत गाना शुरू करो और मेरा अभिषेक करो तो जितने जिसको जो मंत्र याद था जो गीत याद था सारा गाना शुरू कर दिया वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आज तो सारे वहां के भक्तगण हरे कृष्णा मंत्रा छोड़कर दूसरे वेद मंत्रों का पाठ करने लगे अलग अलग मंत्र ज्ञाता हो गए सारे बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होने लगा और फिर भक्तगण गंगाजल लाने लगे पहले तो बहुत घड़े गंगाजल लाए और उसको एक दिव्य वस्त्र से छाना गया फिर उसमें कर्पुर आदि मिक्स कर दिया फिर हर घड़ा नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिया नित्यानंद प्रभु एक एक घड़े को लेकर चैतन्य महाप्रभु के शीर्ष पर मस्तक पर अभिषेक करने लगे अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर हा ये सब क्या करने लगे पुरुष सुक्त मंत्रों का उच्चारण करने लगे मुकुंद को जितने गीत याद थे उतने गीत गाने लगे क्योंकि महाप्रभु को बहुत आनंद आता था हाँ कोई भक्त आनंद में नाच रहा था गा रहा था और कोई तो आनंद में रो रहा था केवल एक सौ आठ घड़े ही नहीं बल्कि वृंदावन दास ठाकुर कहते उस दिन जो महाअभिषेक हुआ था वो गंगा के हजारों हजारों घड़े जल लाया गया जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो गया और इस अभिषेक का लाभ उठाने के लिए देवतागन भी आ गए छुप और वो भी आभिषेक करने लगे इसलिए कहते जार पाद पद में जल बिंदु दिले मात्र जिन भगवान के चरण कमलों में एक जल का बूंद देने मात्र से व्यक्ति यम के पाश से छूट जाता है तो सोचो उनके ऊपर इतना घड़े आभिषेक करने से क्या होगा कितना लाभ होगा इसलिए जो भगवान का अभिषेक करते हैं वो बहुत लाभदायक है हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं निवेशयत तावद वर्ष स्वर्गलो महियते वो कहते हैं कि भगवान वहां बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं यावंती जल बिंदु नी मम गात्र निवेश कोई व्यक्ति मुझे जल से अभिषेक करता है मेरा तो भगवान कहते हैं वो वैकुंठा आकर निवास करने लगता है भगवत धाम उसको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है तो इतना लाभ वहां प्राप्त हो रहा था श्रीवास ठाकुर के घर में बल्कि श्रीवास ठाकुर और ये सब भक्त ही नहीं बल्कि उनके घर में जितने दास दासियां थी वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करने लगे इसलिए तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यही लाभ है भक्त की सेवा करने का लाभ क्या है भगवान की सेवा व्यक्ति को सरलता से प्राप्त हो जाती है यश प्रसादाद भगवत प्रसादों तो जब श्रीवास ठाकुर के सेवक सेविया सेविका जो जल डाल रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा उस स्त्री को देखा ऐसे नहीं कि आज के दिन ये देखा दो जगह में वर्णन आता है बल्कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते घड़े ऐसे लाइन में रखे हुए हैं बड़े सिस्टमेटिक लगाकर महाप्रभु ने पूछा ये काम कौन करता है ये जल लाकर ये घड़े बिल्कुल ऐसे लाइन में एक पंक्ति में रखे हैं सुव्यवस्थित रूप से श्रीवास ठाकुर कहते हैं वो रही वो स्त्री हाँ जिसका नाम क्या है दुखी है चैतन्य महाप्रभु ने तभी सोचा था ये दुखी नहीं रहेगी अभी ऐसे नहीं कि उसको वो बैकुंठ भेज देंगे नहीं रही रहेगी मतलब इसका नाम अभी दुखी नहीं रहेगा महाप्रभु कहते हैं जलाने ने एक भाग्यवती दुखी नाम आपने ठाकुर देखी बले आन आन तो महाप्रभु को पिछली सेवा याद थी उसकी सारे भक्त कीर्तन कर रहे नाच रहे गा रहे एक स्त्री है जो केवल जल लाकर सारे भक्तों को पहुंचा रही है तो महाप्रभु को उसकी सेवा याद थी और आज जब सभी भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने ठाकुर देखी बले आना अरे लेके आओ लेके आओ खुद मांग रहे थे और क्या कहते हैं आपने ठाकुर तार भक्ति योग देखी दुखी नाम घुचाई या थी ले तुखी जब देखा कि ये सर्वसाधारण स्त्री है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ वैष्णव की सेवा में लगी है जल लाने की सेवा कर रही है चैतन्य महाप्रभु ने उसके हृदय में इस भक्ति योग को देखा और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया दुखी नाम घुचा या सुखी दुखी नाम को हटा दिया और उसका नाम सुखी रख दिया फिर चैतन्य महाप्रभु अभिषेक के बाद भक्तों ने उनको वस्त्र चंदन सब प्रदान किया उनको सिम्हासन पर बैठ गए चैतन्य महाप्रभु पुनः और नित्यानंद प्रभु बोल ही नहीं रहे थे आज उनको लगा ब सेवाएं करते रहना है ये नित्यानंद प्रभु बहुत कुछ बोलते हैं गौर लीला में क्योंकि उनको क्या कहा गया है अवधूत कब क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं है कुछ भक्त होते ना कब क्या बोलेंगे किसके बीच में समक्ष कुछ अनप्रिडिक्टेबल डिवोटीज जिनका प्रडिक्शन नहीं किया जा सकता मुझे तो कई बार डर लगता है तो ऐसे ही ये नित्यानंद प्रभु है तो महाप्रभु सावधान रहते हैं फिर नित्यानंद प्रभु जब ये आसन में बैठ गए महाप्रभु उन्होंने छत्र पकड़ा खड़े हो गए और षोड़श उपचार से महाप्रभु का आ, आरती आदि हो रहा था फिर भक्त लोग चंदन तुलसी को चंदन में मिक्स करके महाप्रभु के चरणों में अर्पित करते थे ये बड़ा महत्वपूर्ण है डे टी में आता है जब पुजारीगन सुबह विग्रह की सारी सेवाएं पूर्ण करते हैं हाँ दर्शन आरती से पहले तो क्या करना होता है चंदन में तुलसी लेके भगवान के चरण कमलों में रखना होता है जिससे सेवा की पूर्ति और दूसरा भगवान उस सेवा को क्या करते हैं खुशी खुशी से स्वीकार करते हैं तो वो बोलना नहीं है कभी भी विग्रह की सेवा के उपरांत भगवान के चरण कमलों में क्या रखना चंदन युक्त तुलसी रखना तो ऐसे भक्त लोग रख रहे थे और अद्वित आचार्य वगैरह भगवान की स्तुति करने लगे और सारे भक्त रोने लगे चैतन्य महाप्रभु ये सब लोग ये सब चीजें देख रहे थे कई प्रकार से भक्त लोग स्तुति कर रहे थे और जो भी जिसके पास था हर कोई कुछ ना कुछ चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करते जा रहा था कोई तुलसी दे रहा था कुछ वस्त्र दे रहा था कुछ अलंकार दे रहा था किसी के पास कुछ भी नहीं था तो क्या दे रहा होगा दंडवत प्रणाम कुछ भी नहीं है तो क्या प्रदान करे हम प्रणाम अर्पित करे भगवान को उनके चरणों में जिनकी पूजा शिवजी ब्रह्मा आदि करना चाहते हैं उनकी पूजा सरलता से श्रीवास ठाकुर के घर में उनके दास दासिया कर रहे थे इसलिए तो कहा गया है वैष्णवेर दास दासी गणेता पूजे यही मत फलह वैष्णव से बजे की वैष्णव को भजने का फल क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान की सेवा करने की कोई लोग पुष्प आदि दे रहे थे फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे बहुत हो गया ये सारे अर्पित वस्तुएं अभी भूख लग रही है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारा क्या है प्रसाद पाना कुछ भी हो सब भूल जाने के लिए तैयार है कोई प्रोग्राम हम अटेंड करे या ना करे लेकिन एक प्रोग्राम में जरूर उपस्थिति दर्शाते हैं। है वो कौन सा प्रोग्राम है महाप्रसाद गोविंदे। एक ब्रह्मचारी था जिसने ज्वाइन किया उससे कोई श्लोक याद नहीं हो रहे थे लेकिन एक प्रार्थना उसको बहुत जल्दी याद हो गई वो कौन सी थी महाप्रसाद गोविंद कुछ भी सेवा हो हाँ जैसे भक्त लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाते रहते हैं ये ब्रह्मचारी कुछ भी सेवा कर रहा हो चाहे बाथरूम सफाई कर रहा हो तभी भी क्या गाते रहता था महाप्रसाद गोविंद उसको इतना प्रेम हो गया था उस प्रार्थना से चाहे वो सो रहा है जग रहा है खा रहा है पी रहा है ट्रैवल कर रहा है सब जगह एक ही प्रार्थना मानो ये कलियुग का धर्म है <laughs> कलियुग का धर्म है नाम संकीर्तन थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन हा सचिनंदन इस नाम संकीर्तन के लिए अवतरित हुए हैं तो वैसे ही महाप्रभु कहते हैं अभी कुछ मुझे खाने को दे दो तो किसी के पास मूंग दाल का पैकेट था ये मैं ऐसे झूठा नहीं बोल रहा आपको लगेगा कि आजकल मैं वो मूंग दाल खाते ना भक्त लोग किसके खाते है हल्दीराम आ, तो वो उचित नहीं है तो वहा कोई भक्त जिसके पास मूंग दाल था वो दौड़ के गया महाप्रभु ऐसे हाथ करके सिंहासन में हाथ खोल के बैठे थे उनके हाथों में मूंग दाल दी जाती है कोई केले दे रहा है कोई दही दे रहा है दूध दे रहा है मक्खन दे रहा है कोई देख रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं वहां से वो दौड़ रहा है सराय की ओर ह लाने के लिए कुछ ना कुछ खरीद के ले आऊंगा और प्रदान करूंगा कोई व्यक्ति जामुन दे रहा था कोई खीरा दे रहा था, कोई लड्डू दे रहा था, कोई गन्ना दे रहा था और किसी के पास कुछ नहीं था तो क्या दे रहा था गंगा जल दे रहा था इसलिए तो आदवितचार्य ने जब गौतमी तंत्र का श्लोक पढ़ा तुलसी दल मात्रे जलस्य चुल विक्री डेम स्वात्मान भक्तों बे कि उन्होंने गलती से एक श्लोक पढ़ा कहते ये सही श्लोक है जिसके द्वारा भगवान को वश में किया जा सकता है देखो एक श्लोक के ऊपर उन्होंने आचरण किया कृष्ण प्रकट हो गए इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा गीता का एक श्लोक समझ गए ना आपका कल्याण है सात सौ श्लोक भी याद किए तो भी कल्याण नहीं हो सकता कल्याण हो सकता है साउथ में कल्याण को विवाह कहते हैं कल्याणम तो वैसे ही हा ये जो भक्त लोग हा महाप्रभु को जल प्रदान कर रहे थे हजारों पात्र खा लिए वृंदावन दास ठाकुर कहे थे लोग जितना खा सकते है ना चैतन्य महाप्रभु ने एक ही समय में 200 लोगों का भोजन खा दिया फिर चैतन्य महाप्रभु असली भावना में आ गए और कहने लगे जन्म कर्म कहे शेषे फिर अभी चैतन्य महाप्रभु जन्म कर्म का वर्णन करने लगे किसके अपने नहीं वो अपने बारे में तो बोले गीता में जन्म कर्म छ दिव्यम योम योवे तत्वता जो मेरे जन्म कर्म को जानता है तो इस भौतिक सागर से पार हो जाता है लेकिन अभी वो जन्म कर्म वर्णन करने लगे अपने भक्तों का जिसमें उनको आनंद आ रहा था तो अभी ये लीला जैसे मैंने कहा ना 21 घंटे चल रही थी कितने घंटे 21 घंटे और हमारे पास कितना घंटा है आधा घंटा है तो अभी ट्राई करते हम दौड़ते हैं तो अभी तो शुरू ही नहीं हुई हा तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर अभी शांति से सब भोजन वगैरह करके भोगा खाकर बैठ गए अभी उन्होंने कहा कुछ सेवा की जाए प्रसाद के बाद सेवा होनी चाहिए तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर के अल्टर के ऊपर बैठे थे अल्टर के ऊपर ने अल्टर में बैठे थे और फिर वर्णन करने लगे चैतन्य महाप्रभु ने जिसके जिसके बारे में बोलना शुरू कर दिया वो व्यक्ति सुन सुन के मूर्छित हो गया हाँ फिर जितने बचे थे अब उनके बारे में महाप्रभु ने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो उनकी पिछली चीजें कुछ चीजें होती है पर्सनल लाइफ की नहीं जो हम अकेले जानते हैं और भगवान ही जानते हैं भगवान ही जानते हैं हर एक के जीवन में ऐसी कई विस्मय विस्मित करने वाली घटनाएं हैं तो वो ऐसी घटनाएं थी जो महाप्रभु जानते थे बस हर वक्त के लाइफ में अब देखो कितना कठिन है हर वक्त के लाइफ का पर्सनल घटना जो कृष्ण सर्वज्ञ है वो जानते थे और आज वो क्या कर रहे हैं सबके सामने सबके सामने उसको खोल रहे हैं तो कुछ लोग तो मूर्चित होना स्वाभाविक ही है तो अभी चैतन्य महाप्रभु शुरू करते हैं और सबसे पहले वो पकड़ते हैं किसको पकड़ते हैं श्रीवास ठाकुर को पकड़ते हैं <laughs> कि जिसके घर में ये कार्यक्रम हो रहा है उसी से ही पहले क्या किया जाए शुरुआत की जाए एक्चुअली <laughs> चैतन्य लीला बहुत ही मधुर है पढ़ते रहना चाहिए भक्तों को तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर को पुकारते हैं और शिवास ठाकुर तो आगे ही खड़े थे पहले लाइन में बैठे थे शिव ठाकुर को कहा श्रीवास तुम्हें कुछ स्मरण है कहते बताइए बताइए सारा स्मरण है फिर महाप्रभु कहते हैं श्रीवास तुम तुम्हारा जो अनुराग है श्रीमद भागवतम में भागवतम को सुनने में बहुत अधिक है और जब तुम श्रीमद भागवतम को सुनते हो पढ़ते हो तुरंत तुम्हारे आंखों से क्या होने लगते हैं आशों की धारा बहने लगती है और एक दिन जब तुम ऐसे ही नवदीप में विचरण कर रहे थे और देवानंद पंडित जहा भागवत पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को उनके सामने से आप गुजर रहे थे तो उस समय क्या हो गया कि तुम वहां रुक गए और वो भागवतम को सुनने के लिए खड़े हो गए वहा क्योंकि भागवत क्या है पदे पदे भागवत प्रेम रस समाये कि भागवत तो पग पग में क्या है प्रेम के रस से परिपूर्ण है और जब तुमने वहां भागवतम को थोड़ा सा सुना तो तुम्हारा हृदय हाँ पिघल गया पूर्ण रूप से और हे श्रीवास तुम वहां गिर पड़े मूर्छित हो गए भगवत प्रेम में और जैसे गिरे और विवल हो गए कृष्ण प्रेम से तो ये देवानंद पंडित जो भागवत पढ़ा रहा था उसके विद्यार्थियों ने देखा कि ये तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है उन विद्यार्थियों ने आपको पांच दस ने उठाया और दूर जाके क्या कर दिया डाल दिया एक कोने में कहते हैं कि हे देव हे श्रीवास जब ऐसा तुम्हारे साथ हुआ तो वो देवानंद तो मूर्ख व्यक्ति है वो भी आज्ञा है और उसके विद्यार्थी भी क्या है आज्ञा है आज्ञान में है इसलिए तो देवानंद पंडित को भी क्या लगा था अपराध लगा था क्योंकि उन्होंने वो कार्य नहीं किया था उनके शिष्यों ने किया था लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं चुप्पी मारी तो शिष्य कुछ करता है तो उसका फल किसके पास जाता है गुरु के पास हाँ इसलिए तो जो शिष्य है गुरु को दीक्षा के समय दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, दीक्षा का अर्थ क्या है उस समय भक्त पूर्ण रूपेण ना समर्पण करता है और जो भक्त वास्तव में गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करता है दीक्षा के समय कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं हाँ चैतन्य चरितमृत कहते इतना बड़ा पद देते हैं लेकिन आत्मसमर्पण की आवश्यकता है आ, तो इसलिए शिष्य को सावधान होना चाहिए अपने कार्यकलापो के प्रति और फिर ये श्रीवास वहाँ से जब वो उनकी मुरछा दूर हो जाती है तो शिवास ठाकुर बहुत दुखी हो गए थे एकांत में शिवास ठाकुर बैठ गए वहां से चल के और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो कॉपी उनके पास था उसको देखते रहे श्रीवास एकांत में एक कोने में जाकर और उसको देखते देखते रोने लगे क्रंदन करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास देखिया तुमारा दुख श्री वैकुंठ हे आविर भाव हिलाह ते हे श्रीवास जब मैंने देखा कि तुम बहुत अधिक दुखी हो गए हो उस समय में वैकुंठ में दुखी हो गया और वहां से मैं वैकुंठ छोड़कर आ गया और कहा आ गया तुम्हारे हृदय में आपने आपको मैंने अवतरित कर लिया यही हृदय योग दिया फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें रुलाया और अधिक रुलाया मेरे प्रति और तुम्हे मैंने ये प्रेम योग है कृष्ण प्रेम है प्रदान कर दिया और तब तुम श्रीमद भागवतम को देख के पुनः आनंदित हो जाते हो और इतना रो पड़ते हो भागवतम को सुनकर देखकर कि मानो वहा वर्षा हो गई है सब जगह भिग जाती है जब शिवास ठाकुर ने यह घटना सुनी तो शिवास ठाकुर आनंद से विवल हो गए और शिवास ठाकुर भूमि पर गिर पड़े हाँ, सांस लेने लगे जोर जोर से हाँ तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त की जो पूर्व घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन करने लगते हैं और जब भक्तों ने श्रीवास ठाकुर के हृदय के प्रेम को देखा क्योंकि कोई नहीं जानता था कि श्रीवास ठाकुर का भागवतम में कितना प्रेम है हमारी स्थिति क्या है हम दिखाना चाहते हैं दिखावे की भक्ति है हम सोचते दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपके बीच में एक शुद्ध भक्त भी रहता है आ? तो हम क्या करते हैं ये दिखाना चाहते स्थापित करना चाहते हैं कि आपको साक्षात्कार हो जाए कि आपके बीच में एक आ? शुद्ध भक्त क्या करता है रोज विचरण करता है ऐसी हमारी स्थिति है तो लेकिन शिवास ठाकुर कदापि ऐसा नहीं करते थे महाप्रभु ने उनके इस दिव्य अनुभूति को सबके सामने प्रकाशित किया और भक्त लोग आनंद मग्न हो जाते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु तांबुल खाने लगते हैं फिर से कुछ भक्त नाचने लगते हैं, गाने लेते लगते, लगते हैं और कुछ भक्त जोर जोर से चिल्लाते हैं जय सचिन गौर हरी बोलिए जोर से सारे भक्त ऐसे उच्चारण करने लगते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर से दूसरे भक्त को बोलते हैं कहते तुम्हें तुम्हें याद है जब बुखार आया था हाँ तो मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे बुखार को क्या कर दिया था मैंने कम कर दिया था हटा दिया था यह सुनकर वो दूसरा भक्त मूर्छित हो गया फिर से उसको बुखार आ गया लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु और एक भक्त को पकड़ते हैं जो उनके गुरु थे चैतन्य महाप्रभु ने कहा गंगादास, गंगादास महाप्रभु गंगादास की टोल में पढ़ा करते थे टोल में स्कूल ये टोल नहीं हा? महाप्रभु कौन से टोल में जाते थे गंगादास के टोल में जाके पढ़ा करते थे बल्कि एक ही हफ्ते गए स्कूल में आपको पता है लगभग बारह दिन शायद और 12 दिनों में इतनी विद्वता हासिल की वो गंगा चिंता में पड़ गए वो कहते ये मुझे पढ़ा सकता है अभी कहते निमाय तुम नया स्कूल शुरू कर दो फिर निमाय ने एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद संजय आते हैं ना गौराती में संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय ये मुकुंद संजय एक पूरा नाम है एक मुकुंद अलग थे एक संजय मुकुंद थे मुकुंद संजय थे जिनके घर बड़ा था जिसके घर में चंडी मंडप था बड़ा सा मंडप था निमाय पंडित ने जो अपना पहला स्कूल शुरू किया था पाठशाला वो इनके घर में की थी तो ऐसे गंगा दास को चैतन्य महाप्रभु ने कहा गंगादास, तुम्हें स्मरण है एक रात्रि में तुम अकेले भाग रहे थे गंगादास कहते अच्छा अकेले रात को भाग रहा था फिर महाप्रभु कहते अकेले नहीं भाग रहा था तुम तो अपने पूरे परिवार को लेकर रात को भाग रहे थे मुस्लिमों के भय से और डर के मारे पूरे पत्नी बच्चे सबको लेके भाग रहे थे नवद्वीप से गंगा के किनारे चले गए थे और नौका नौका का घाट जो है वहां पहुंच गए थे ताकि आपको नौका मिले और आप ये मुस्लिमों से यवनों से से यवनों परिवार की रक्षा करो कर सकोगे इस बावना से तुमने घर छोड़ के भाग गए थे लेकिन वहां रात रात भर वहां खड़ा रहना पड़ा कोई नौका नहीं मिली कोई नौका वाला नहीं मिला अभी रात्रि का अंतिम प्रहर बचा था तो तुम चिंता करने लगे तुम जोर जोर से क्रंदन करने लगे कि मेरे समक्ष मेरी परिवार को यदि यवन मुस्लिम स्पर्श करेंगे तो मैं अपना शरीर गंगा में क्या करूंगा अभी त्याग दूंगा और उसी समय मेरा स्मरण करने लगे और मैं वहां प्रकट हो गया एक नाविक के रूप में आ गया गंगादास एक मल्लाह के रूप में आ गया तुम्हारी रक्षा करने के लिए और जैसे ही मैंने पगड़ी वगैरह बांधी थी आपने आपको छुपाया हुआ था नाव लेकर मैं वहां खड़ा हो गया था रात्रि के अंतिम प्रहर में तुम्हारे लिए तो तुम मुझे कहने लगे गंगादास क्या कहते है उस नाविक को अरे भाई अमार राख है एक बार जाति प्राण धन देह सकल तो मार कहते कि अरे भाई आप मेरी रक्षा करो मैं अपना जाति प्राण धन सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं एक टका एक जोड़ बख्श तुम रक्षा कर पार। कहने लगे गंगादास तुम रो रोते हुए कहने लगे कि आप मेरी रक्षा करो मेरी नहीं मेरे परिवार के साथ सबकी मेरी पत्नी बच्चे आदियों की मैं आपको एक टका दूंगा एक रुपया दूंगा और एक जोड़ी नहीं धोती दूंगा ऐसे बोला था तुमने आ? तबे तो मंगे परी कर महाप्रभु ने कहा गंगादास दास मई तुम्हें पता नहीं है मैं आया मैंने तुम्हारी रक्षा की गंगा के उस पार तुम्हें ले गया और फिर क्या किया मैं वहां से ही वैकुंठ चला गया गंगादास को केवल अकेले को ये कथा पता थी गंगादास तो वहा सुन के ही रोने लगे और सुन के रोने लगे और रोते रोते चिल्लाते हुए मूर्छित हो गए हाँ तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गंगादास को ये बताते हैं फिर अभी संध्या का भी ये सुबह शुरू हो गया था ये लीला अभी संध्या हो गई तो गौर आरती का समय हो गया अभी कुछ ही लोगों का ये वर्णन किया था महाप्रभु ने जैसे गौर आरती का समय हो गया उस समय महाप्रभु को सबने मालाएं पहनाई इतनी मालाएं महाप्रभु ने धारण की सब शरीर में चंदन लगाया गया और फिर तुमुल तुम्हुल ध्वनि से कीर्तन होने लगा सब भक्त नाचने लगे फिर चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे भक्त को आदेश दिया हाँ पहले तो दुखी पर कृपा की फिर श्रीवास ठाकुर फिर गंगादास और फिर अभी कौन थे श्रीधर पंडित कोला बेचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु ने कहा आसिया देखू को मोरब प्रकाश विधान जाओ जाओ उस कोलावेचार श्रीधर कर पकड़ के लेके आओ मेरे पास और मेरे आज का ये जो प्रकाश लीला है ना आ उसको आने दो उसको देखने दो मेरा प्रकाश ऐसे महाप्रभु ने कहा भक्त कहते कहा रहता ये कोलाविचा नवद्वीप इतना बड़ा था चैतन्य भागवत में वर्णन आरता है मतलब आरोबो आरोबो खरोबो लोग नवद्वीप में निवास करते थे उस समय पूरे विश्व से लोग वहा पढ़ाई करने के लिए आते थे मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आता कि पूना से भी लोग वहां पढ़ने के लिए जाते थे मैंने कहा अच्छा नवद्वीप में वहां पहुंच जाते थे संस्कृत आदि पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय कोलावेचा श्रीधर के बारे में कोई नहीं जानता था महाप्रभु के भक्तगण भी कोलावेचा श्रीधर के बारे में नहीं जानते थे सोचो इतने बड़े भक्त थे और हम सोचते थे सोचते कि कैसे होगा मेरे जीवन का कुछ तो बन के दिखाना है मैंने दास बनने की भावना नहीं है जीवे रूप है अल्टीमेटली बनना तो क्या बनना है जीव कृष्ण का दास बनना है नहीं मुझे दास नहीं बनना है कुछ तो बनना इसको में भी आके क्या बनना है कुछ तो बड़ा दिग्गज हास्ती बनना है हास्ती तो नहीं बनोगे हाथी बनोगे हाँ ऐसी भावना रखोगे तो लेकिन यहां इतने बड़े भक्त थे लेकिन जिनको कोई नहीं जानता था और इनको कोई पड़ी नहीं थी कोई मुझे जाने या ना जाने श्रीदास कोलावेचा श्रीधर वो मग्न थे किस में मग्न थे हरे कृष्णा जोर से फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये कोलाता कहा है ऐसे नहीं की वो बहुत मेन मार्केट में रहता था नगरेरा था कि बसिया झेमोरे तारे आनी है धरिया चैतन्य महाप्रभु ने कहा नवद्वीप है ना नवद्वीप जहां खत्म होता है वहां इनका घर शुरू होता है कहते हैं नवद्वीप के अंत में ये व्यक्ति वहां रहता है नवद्वीप के अंत में गंगा के किनारे और जो जोर जोर से चिल्लाता रहता है आवाज आएगी जहां से चिल्लाने की समझ लेना वो घर किसका है कोलावेचर श्रीधर का है भक्तों ने कहा जो आज्ञा अभी चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दे कौन नहीं दौड़ेगा कई भक्त दौड़ने लगे दौड़ते दौड़ते ये भक्त लोग पहुंच जाते वहां पहुंच जाते हैं तो दूर से ही जोर जोर से आवाज आ रही थी हरिनाम की हा हमने इस लीला को कई बार सुना है तो जोर जोर से आवाज क्रंदन कर रहे थे हरि नाम ले रहे थे कोलावेचर श्रीधर जिनके पास कुछ भी नहीं था एक धोती थी जिसमें सत्रह छेद थे कितने छेद थे और एक ही बर्तन था लोहे का बर्तन था चैतन्य भागवत कहता है उनके घर में एक कोने में एक लोहे का बर्तन पड़ा रहता था उसका इस्तेमाल पानी के पीने के लिए खाने के लिए जितने भी कार्य करने हो एक ही बर्तन से ऐसा उनका जीवन था और छत थी घास की छत कुटिया थी जिसमें रहते थे बारिश के दिनों में पानी टपकता था अंदर और उसके ऊपर ही उनकी खेती होती कद्दू वगैरह सब लताए उस कुटिया के ऊपर वो गाते थे कोला विचा श्रीधर ऐसे रहते थे और इतना जोर जोर से हरिणाम लेते थे कि दूसरों को परेशानी होती थी लोग क्या कहते थे उनके बारे में महाचाचा बेटा भाते पेट भरी खाए कहते हैं हा हाँ महाचाचा बेटा भाते पेट ना भरे क्षुदा यह व्याकुल या रात्रि जागी मरे कहते इसको पेट भर के भात खाने को नहीं मिलता है रात को इतनी भूख लगती है इतनी भूख लगती है कि वो रात भर चिल्लाता है तो इस प्रकार से भक्तों को जज करते हैं हाँ जो भौतिकतावादी है तो ऐसे लोग उनकी निंदा आदि क्या करते थे और ये भक्त लोग जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चलो चलो श्रीधर आपको चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित बुला रहे हैं आपको अपने महाप्रकाश लीला प्रकट की है वो दिखाना चाहते हैं तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनाऊ ना उस कुटिया में कोलावेचर श्रीधर ने वाहि मूर्छित हो गए मतलब ये तो बड़ा साधारण सा था मूर्छित होना हमें अभी दो तीन दिन से चैतन्य भागवत पढ़ता हो तो हर एक पेज में पता नहीं कितने लोग मूर्छित हो जाते हैं आ? तो ऐसे ही मूर्चित हो गए कोई नाम सुन के मूर्चित हो रहा है कोई कीर्तन सुन के मूर्चित हो रहा है कोई प्रसाद पाके मूर्छित हो रहा है और हम क्लास चालू रहता है तभी मूर्छित हो जाते हमारी भयाव दशा है तो तब हाँ चैतन्य उनको पकड़ के ले जाते उठा के ले जाते श्रीधर कहते आगे नहीं आना है कुछ वक्त है ना बैकग्राउंड में रहते हैं श्रीधर वैसे ही हैं, लाइम लाइट में नहीं आना चाहते श्रीधर को उन्होंने पकड़ लिया हाथ पाव पकड़ के उठा के शिवासांगन में ले गए शिवासांगन में ले गए तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने उनको रखा और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो देखो शिवास मेरे रूप को देखो शिवास देखने लगते हैं बल्कि चैतन्य महाप्रभु और इनके बीच का ये जो आदान प्रदान है ना वो किसी को पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु ने आज सबके सामने बोल दिया हा कि यही है कोला बेचस् एक केले का पेड़ लेके आता है उसको काट काट के बेचता है ऐसा बोलते महाप्रभु और वो बेचता है उसमें जो भी आमदनी होती है उससे आधा धन गंगा की पूजा में लगाता है महाप्रभु एक दिन कहा और महाप्रभु कहते ये जो दो बनाता था या उसका जो मूल है उस उसको बेचता था तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में जाते थे कहते थे मुझे दे दो और जो भी भाव बोलता था तो महाप्रभु कहते बहुत ज्यादा रेट लगा रहे हो कम करो जैसे हमारे महाराज कह रहे थे ना उस दिन फिक्स प्राइस में फिक्स ये फिक्स प्राइस था तो वो जितना रेट बोले ना कितने में खरीदा था वो बोलते थे इतने में खरीदा था और अभी इतने में बेच रहा हूँ सब ओपन रहता था उनका ज्यादा नहीं ले रहा हूं आपसे लेकिन आजकल के लोग क्या है बस आप तो हमारे नित्य आते हो ज्यादा नहीं ले रहा हो। लेकिन आजकल पूरा डुबा हाँ, देते हैं। तो लेकिन कोला श्रीदर का ऐसे नहीं था लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते थे नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा लेट लगा रहे हो तो ये स्कूल डेज थे चैतन्य महाप्रभु के उस समय रोज सुबह जाते थे और कितना घंटे इनके साथ वो बार्गेनिंग करते थे चैतन्य भागवत कहता है एक घंटा बत्तीस मिनट कितना एक घंटा बत्तीस मिनट रोज जाके बारगेनिंग करते थे नहीं अरे क्या है पत्ता लेना है एक केले का और कुछ दोने लेने है में इतना समय बिताते थे महाप्रभु क्योंकि ये भक्तों का आदान प्रदान है कोलावेचर विचर श्रीधर के साथ उनका तो इन्होंने कहा तुम तो गंगा में आधा पैसा भा देते हो पानी में मुझे फ्री देने से क्या होगा ये गंगा का बाप हूँ मैं ऐसा शब्द आया है कि गंगा का मैं पिता हूँ बाप हूं ये गंगा तो मेरे पांव से बहती है पंडित वो कहते कान को हाथ लगाते श्रीधर गोला विचर श्रीधर कहते विष्णु विष्णु विष्णु ये क्या बोल रहे हो इससे अच्छा है तुम लेके भाग जाए यहां से फ्री ऐसे अनाप शनाप शब्द मत बोल गंगा के बारे में तो ऐसे वो कहा करते थे जय गंगा पूज तुम आमिता रिता सत्य सत्य तुम्हारे कहे यही कथा कोलावेचा बेचा कहते उसका पिता हूं मैं तुमको सत्य बोल रहा हूँ ये महाप्रभु कहते हैं और फिर वो कहते कि बड़ा उद्धत बालक है चले जाओ लेकिन महाप्रभु की एक विशेषता थी रोज खाएंगे तो कोलावेचा बेचा के पत्ते में खाएंगे नहीं तो प्रसाद ही नहीं लेंगे ऐसी स्थिति थी ऐसे कई भक्त है खाएंगे तो केले का पत्ता ढूंढेंगे <laughs> तो वैसे ही कोला विचर श्रीधर का पत्ता चैतन्य महाप्रभु स्वीकारते हैं तो वहां वृंदावन ठाकुर इस पत्ते के बारे में प्यार लिखते हैं वो कहते हैं भक्तेर पदार्थ प्रभु हे न मते खाय कोई हाँ लेव अभक्तेर उलटी ना छाये कहते भक्तों के पदार्थ भगवान मांग मांग कर खाते हैं लेकिन कोई कोटी रुपए किसी के पास हो लेकिन भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं कर ऐसे देखते भी नहीं उसके आ, धन उसने जो पदार्थ बनाए उसके और देखते नहीं है तो ऐसे कोलावेचा श्रीधर और महाप्रभु के बीच के वार्तालाप को कौन समझ सकता है और ये दोनों को ही पता था महाप्रभु ने भक्तों के सामने स्थापित किया और फिर महाप्रभु ने कहा प्रभु बोले श्रीधर देख रूप मोर अष्ट सिद्धि करीधर आज मेरा रूप देखो मैं अष्ट सिद्धि तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं तो कोलावेचा बेचा श्रीधर ने अपना माथा ऐसे ऊपर कर दिया माथा तुली चाहे महापुरुष श्रीधर तमल श्यामल देखे से ही आज कौन सा रूप देखा था उन्होंने शाम सुंदर त्रिभंग रूप महाप्रभु ने अपना ये गौर रूप को अप्रकट किया उनके सामने उस रूप में खड़े हो गए और कोलावे श्रीधर को अपना त्रिभंग रूप दिखाया जिसमें उन्होंने हाथों में बंसी धारण किए थे जिनके साथ में बलराम खड़े थे लक्ष्य में उनको तांबुल दे रही थी ब्रह्मा भी थे शिव भी थे उनकी स्तुति कर रहे थे और जो अनंत शेष अपनी आ छत्र आ उन्होंने प्रदान किया था यह सब देखकर अभी कौन मूर्खित हो गए कोलावेचा भी हो गए फिर प्रभु कहते कोलावेचा श्रीधर उठो उठो उठ के मेरी स्तुति करो प्रभु बोले श्रीधर अमार करह स्तुति गान प्रभु ने कहा श्रीधर मेरी स्तुति करो श्रीधर कहते हैं मैं तो मूर्ख हूं मेरे अंदर योग्यता नहीं क्या मैं बोलू आपके बारे में क्या मैं आपकी स्तुति करू हाँ लेकिन उन्होंने कहा फिर अचानक सरस्वती श्रीधर के जिहा में बैठ जाती हैं हाँ और जैसे बैठती तो इतने सारे श्लोक उनके मुख से निकलते हैं बहुत सारे प्यार आते हैं जिनमें कोलावेचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हैं कहते हैं कि वो वृंदावन की भक्ति है उसी को आप प्रदान करने के लिए नवदीप में अवतरित हो गए हैं जिस भक्ति योग के द्वारा विषम ने आपको जीत लिया था जिस भक्ति के महानता से यशोदा ने आपको बांध दिया था भक्ति के बल से सत्यभामा ने आपको बेच दिया था और उस भक्ति के वश में होकर आपने श्रीधामा गोप को अपने कंधे में उठा लिया था कहते हैं प्रभु आप वास्तव में भक्तों के द्वारा अपना पराभव को स्वीकार करते हो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत तो खुश हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते कुछ वर मांगो मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि दूंगा तो ये कहते आप मुझे क्यों धोखा दे रहे हो श्रीधर कहते हैं ये अष्ट सिद्धि देकर आप मुझे क्या कर रहे हो धोखा दे रहे हो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते कुछ मांगो तो श्रीधर पंडित मांगते हैं वो कहते हैं जे ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात से ब्राह्मण मोर जन्म जन्म ना जो ब्राह्मण रोज मेरे घर आकर मेरे दुकान में आकर केले का पत्ता और वो सामान लेकर जाता है वही ब्राह्मण के जो बालक है वो जन्म जन्म तो क्या बना रहे मेरा नाथ बना रहे जे ब्राह्मण मोर संगे करोर प्रभु हव कतार चरण युगल और जो ये ब्राह्मण बालक रोज मेरे पास आता है मेरे साथ लड़ाई आदि करता है झगड़ता है उसके चरण कमल ही मेरे प्रभु बने अब वही उनके चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हो ऐसे बोलते हुए श्रीधर हाँ क्या करते है? हाथ ऊपर करते हुए रोने लगते है और सारे भक्त भी रोने लगते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हसी बल ए विश्व श्रीधर एक महाराज करो तुम्हारे ईश्वर फिर महाप्रभु कहते कि हे श्रीदार मैं तुम्हें एक राज्य का पूरा राजा बना देता हूं तो श्रीधर पंडित कहते हैं श्रीदार बोला ये मुझे किचू ना चाय हे न करा प्रभु श्रीधर पंडित रोने लगते कि हे प्रभु मुझे किसी देश का राजा भी नहीं बनना है और मुझे इस संसार का ऐश्वर्य सिद्धि भी नहीं चाहिए कोई चीज आप मुझे देना चाहते हो तो एक ही चीज मुझे प्रदान करो और वो क्या है हे न कर प्रभु जे न तो गाय कि एक ही चीज करो कि मैं सदा अपने जीवा से क्या करता रहूं आपके नामों का उच्चारण करता रहूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं उनको ये विशेष वर देते हैं तो इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं या वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि बाहरी रूप से कभी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि जिनके पास विद्या है धन है यश है रूप है वो वो सारी चीजों से व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है और वो लोग उसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं धन ना ही जनना ही ना ही किचनी बे ये सकल अर चैतन्य रृत्य कहते महाप्रभुओं के भक्तों को देखो जिनके पास धन भी नहीं है फॉलोअर्स भी नहीं है बहुत पांडित्य भी नहीं है हाँ ऐसे भक्तों को कोई पहचान नहीं सकता लेकिन ऐसे भक्त क्या है इतने भगवत प्रेम से भरे हैं कि जो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं वहा कहते हैं महाप्रभु कि मेरे भक्त को कोई बाह्य रूप से देखेगा कि उसकी दुर्दशा हो रही है हा कोलावेचा श्रीधर को कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा ये तो गरीब अनाप शनाप है इसको खाने के लिए नहीं रहने के लिए नहीं है ये कैसा व्यक्ति है तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं मेरे भक्त के जीवन में ऐसी जो बाह्य दुर्दशा है उसको कोई उचित रूप से समझ नहीं सकता बल्कि वो दुर्दशा भी उसके परानंद का कारण है उस दुर्दशा बाह्य रूप से दिखती है लेकिन वो उसमें क्या है वो सुख अनुभव करता है इसलिए वो कहते हैं कोई व्यक्ति भागवत पढ़कर भी बुद्धिनाश हो सकता है लेकिन वो भक्त के ऐसे दिव्य स्थिति को पहचान नहीं सकता इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कई ऐसे लोग है जो भागवत उन्होंने पढ़ लिया लेकिन वो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं नित्यानंद प्रभु को गालियां देते हैं वो केवल चैतन्य महाप्रभु को स्वीकारते बंगाल में लेकिन वो नित्यानंद प्रभु को स्वीकारते नहीं इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया था अपने मठों में गौरता स्थापित नहीं किए थे क्या स्थापित किया था गौरांग केवल गौरांग स्थापित किए थे तो ऐसे हाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी दिव्य स्थिति मेरे भक्तों की है और वो कहते हैं जो भक्त हमेशा भक्तों की निंदा से दूर रहेगा आ, वही मेरे भक्ति को प्राप्त कर सकता है तो आखिरी चार श्लोक पढ़ता हूं जिनमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कभी भी भक्तों की निंदा मत करना प्रेम भक्ति हय प्रभु चरणारविंदे से कृष्ण पाये जे वैष्णव ना निंदे उसी व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति स्थापित हो सकती है जो व्यक्ति वैष्णव निंदा से अपने आप को क्या करता है दूर रखता है इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते है निंदादिशून्य हृदय संग लब्वा उस भक्त का संग करने की इच्छा करो जिस भक्त का हृदय दूसरों की निंदा से क्या है रहित है और हम देखे हमारे हृदय में मन में या जीवा पर सदैव दूसरे भक्तों के निंदा पूर्ण वचन निकलते रहते हैं निंदा यही का कार्य सबे पाप लाभ ये के, के ना करे निंदा महा महाभाग तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं महाप्रभु कहते हैं निंदा से कुछ लाभ नहीं होने वाला निंदा के द्वारा केवल पाप लाभ ही होगा इसलिए भक्तों को वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए अनिंदुकृत कृष्ण बले सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बहेले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अनिंदुक रहेगा अपने जीवन में और कृष्ण का उच्चारण करेगा मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि कृष्ण उसका उद्धार करेंगे या फिर इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो निंदा से रहित होगा उसी की जीवा में कृष्ण कृष्ण नाम आएगा हमें क्यों कृष्ण नाम हरे नाम जब करने में बाधाएं कठिनाई महसूस होती है क्यों क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से हम क्या है भक्तों की निंदा में जुड़े हुए हैं भक्तों के निंदा पूर्ण या दोषों का कीर्तन करते हैं इसलिए कृष्ण कीर्तन हमसे होता नहीं है इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं वो कहते हैं वैष्णवेर राये मोरा यही नमस्कार श्री चैतन्य नित्यानंद हव क मोर प्राण वो कहते कि वैष्णव के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरे क्या बन जाए प्राण बन जाए तो ये प्यार आप मेरे पीछे दोहराई है वैष्णवे पाए मोरा है नमस्कार श्री चैतन्य नित्यानंद बोलिए हाउक मोरा प्राण वैष्णवे पाए मोरा, यही नमस्कार श्री चैतन्य नित्यानंद हाउक मोर प्राण तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर शिक्षा प्रदान करते हैं और ये अमेजिंग प्रार्थना देते हैं कि मैं सारे वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण बन जाएं तो इसलिए ये गौर पूर्णिमा बहुत ही नज़दीक आई है तो ये ये लीला अभी तो यहां समापन नहीं हुई इसके बाद भी और सारे भक्त हैं कभी और मौका मिलता है तो इस लीला को कम्प्लीट करने का प्रयास करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से स्थापित करते हैं कि गौरिताई की कृपा को अनुकूल करना है तो वैष्णों की कृपा और अनिंदुक की भावना हा? वो हमें जागृत करनी होगी तभी वास्तव में गौरांग महाप्रभु की कृपा गौरांग महाप्रभु के जो गुण हैं हम समझ सकते हैं या अपने जीवा से गा सकते हैं तो ये प्रभु पाद बहुत बड़ी देन है जिन्होंने यह हमें प्रदान किया है श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री श्री निताई गौर सुंदर के गौर गुणगान के निताय गौर प्रेमानंदे